महाभारत कर्ण महाभारतक सप्तति तमोध्याय दोनों पक्षों की सेनाओं में द्वंद्व युद्ध तथा सुषेण काध नित्राट उवाच सम महाभामनागाधे धनंजय तात ना जाते कर्णेन तद्युम अथोत्र कृद नेत्राट ने संजय मेरे पुत्रों तथा पांडवों और संजयों में पहले से ही अगाध एवं महाभयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था फिर जब धनंजय भी वहां कर्ण के साथ युद्ध के लिए जा पहुंचे, तब उस युद्ध का स्वरूप कैसा हो गया संजय उचन ते मन एक बृहद्वे समृद्धा ने समागत नादरी संजय कहते हैं महाराज ग्रीष्म ऋतु बीत जाने पर जैसे मेघ समूह गर्जना करने लगते हैं उसी प्रकार दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्र हो रणभूमि में गर्जना करने लगी उनके भीतर बड़े बड़े ध्वज फहरा रहे थे और सभी सैनिक अस्त्रशस्त्रों से संपन्न थे रणभेरियों की ध्वनि उन्हें युद्ध के लिए उत्सुक के हुएति महागजा भ्रकुलमस्त्र वादिशब्द्यचारायु विद्युत चरासि नारा चहाम तद्भीमेगम रुधुरोगवाही खाकुम क्षत्रियीवयानार्तव क्रूर क्रूरमनिष्टर्षम बभूव तत्म प्रजा क्रमसव कृत्यु बिना ऋतु के अनिष्टकारी वर्षा के समान प्रजाजनों का संघार करने लगा बड़े बड़े हाथियों का समूह मेघों की घटा बनकर वहां छाया हुआ था अस्त्र ही जल थे, वाद्यों और पहियों घर घट का शब्द ही मेघ गर्जना के समान प्रतीत होता था सुवर्ण जटित विचित्र आयुध विद्युत के समान प्रकाशित होते थे बाण खड और नाराज आदि बड़े बड़े अस्त्रों की धारावाहिक वृष्टि हो थी धीरे धीरे उस युद्ध का वेग बड़ा भयंकर हो उठा रक्त का स्रोत बहा चला तलवारों की खचाखच -खट मार होने लगी जिससे छत्रियों के प्राणों का संहार होने लगा एकम के एक चरथा तथा रथा कान। से एक साथ मिलकर किसी एक रथी को घेर लेते और उसे यमलोक पहुंचा देते थे इसी प्रकार एक रथी एक रथी को और अनेक श्रेष्ठ रथियों को भी यमलोक का पथिक बना देता था रथम सहयम कश्चिन रथान बहुन मृत्युवे तथा स्वान् किसी रथी ने किसी एक रथी को घोड़ो और सारथी सहित मौत के हवाले कर दिया तथा तो किसी दूसरे वीर ने एकमात्र हाथी के द्वारा बहुत से रथियों और घोड़ों को मौत का ग्रास बना दिया। निश तथा पदार्थ संघाच तथा पार्थ उसमें अर्जुन ने सारथी सहित रथों घोड़ों सहित हाथियों समस्त शत्रुओं सवारों सहित घोड़ों तथा पैदल समूहों को भी अपने समूहों द्वारा मृत्यु के अधीन कर दिया युधाम उस रणभूमि में कृपाचार्य और शिखंडी एक दूसरे से भिड़े थे सात्यके ने दुर्योधन पर धावा किया था सुत द्रोणपुत्र अश्वस्थामा के साथ जूझ रहा था और चित्रसेन के साथ युद्ध कर रहे थे कर्णसैन समागत गांधार राज तो, महर्षभ सिंह इवाभृावत संजय वंशीरथी उत्तमौजा ने अपने सामने आए हुए कर्णपुत्र सुसेण पर आक्रमण किया था जैसे भूख से पीडित हुआ सिंह किसी साड़ पर पर धावा करता है उसी प्रकार सहदेव सपनी टूट पड़े थे तथा णपुत्र जीवा जुआ, जुआ, जुआ, जुआ नृत से नर उमार कर्णपुत्र चूर पांचाले नकुल पुत्र ने कर्ण के नौजवान बेटे को अपने समूहों से घायल कर दिया तथा कर्ण पुत्र ने भी अनेक की वर्षा करके पांचाली कुमार सतानिक को गहरी चोट पहुंचाई रथर सब अर्थ आर्थन माद्री पुत्र नकुल चित्र अधिपो पंचालाना सेनापति कर्ण मार्च विचित्र युद्ध करने वाले रथियों में श्रेष्ठ माद्री कुमार नकुल ने कृतवर्मा पर चढ़ाई की द्रुपद कुमार पांचाल सेनापति धृष ने सेना सहित कर्ण परमण किया दुस्साहसनो भारत भारती चाहना समृद्धा भीम रण श्रिता वरिष्ठ मत्य बेघम भारत दुस्शासन कौरव सेना और संतप्तकों की समृद्धशाली वाहिनी ने असह्य वेगशाली करोत्तम तथ्योत्तमीर उतमौजा ने हठपर्व वहां कर्णपुत्र सुषेण पर घातक प्रहार किया और उसका मस्तक काट डाला सुषेण का वह मस्तक अपने आर्तना से आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा सुषेण से समिव्याम विलोक्य कर्ण ओथ तदार्थ रूप क्रोधाध्या रथम ध्वज बाधारय तथ सुसैण के मस्तक को पृथ्वी पर पड़ा दे कर्ण शोक से आतुर हो उठा उसने कुपित उत्तम धार वाले पहने बाणों से उत्तम उत्तमजा के रथ ध्वज और घोड़ों को काट डाला सतुत्तम ऊजा नृतत मृत दिव्याधगेण शुभा पाठिहया चपस्या शिखंडिवाह सततरोहत तब उद्धमौजा ने तीखे बाणों से कर्ण को बिन्द डाला और जब कृपाचार्य ने बाधा दी तब चमचमाते हुए तलवार से कृपाचार्य के रक्षकों और घोड़ों को मारकर वह श्रिखंडे के रथ पर आरूढ़ हो गया कृपम तो दृष्टवा विरथम रथस्थो न छताम को को देख रथ पर पर बैठे हुए ने उन बाणों से किया। तब अश्वस्था माने रोककर कीचड़ में फी हुई गाय के समान कृपाचार्य के रथ का उद्धार किया कहे हिरतित प्रसात मजानात मजो अतः अथापय काले मध्यगत यथार्क जैसे आषाढ़ मास में दोपहर का सूर्य अत्यंत ताप प्रदान करता है उसी प्रकार सुवर्ण कवचधारी वायुपुत्र भीमसेन आपके पुत्रों की सेना को तीखे बाणों द्वारा अधिक संताप देने लगे श्री महाभारते कर्णपर्वणी संकुल्वंदयुद्धे पंचसप्तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत पर्व में संकुल संकुलद्वंदय युद्ध विषय विषयक अध्याय पूरा हुआ